समवेता पांडवा मामका किम कुत संजय गीता की ये अद्भुत कथा एक अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होती असल में इस जगत में सारी कथाएं बंद हो जाए अगर अंधा आदमी ना हो इस जीवन की सारी कथाएं अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होती है अंधा आदमी भी देखना चाहता है उसे जो उसे दिखाई नहीं पड़ता है बहरा भी सुनना चाहता है उसे जो उसे सुनाई नहीं पड़ता सारी इंद्रिया भी खो जाए तो भी मन के भीतर छिपी हुई वृत्तियों का कोई विनाश नहीं होता है तो पहली बात तो आपसे ये कहना चाहूंगा कि स्मरण रखें ध्रतराष्ट्र अंधे हैं लेकिन युद्ध के मैदान पर क्या हो रहा है नीलों दूर बैठे उनका मन उसके लिए उत्सुक जानने को पीड़ित जानने को आतुर है दूसरी बात ये भी स्मरण रखें कि अंधे ध्रतराष्ट्र के सौ पुत्र हैं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 धरतराष्ट्र से जन्मे हुए सौ पुत्र सब तरह से अंधा व्यवहार कर रहे थे आंखें उनके पास थीं लेकिन भीतर की आंख नहीं थी अंधे से अंधापन ही पैदा हो सकते फिर भी ये पिता क्या हुआ रे जानने को उत्सुक है तीसरी बात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 अंधे ध्रतराष्ट्र को युद्ध की रिपोर्टास निवेदित करने वाले संजय की गीता में क्या भूमिका है क्या संजय दूरदृष्टि या क्लियर ऑडियंस दूर श्रवण की शक्ति रखता था संजय पर निरंतर संदेह उठता रहा है स्वाभाविक है संजय बहुत दूर बैठकर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 रथंस्थपयेच्युत यदताेहु काम अवस्थिता कई अस्मिन् रणसमुद्यमे अर्जुन किन के साथ युद्ध करना है उन्हें देखने की कृष्ण से प्रार्थना करता है एक तो अर्जुन का यह कहना कि किन के साथ मुझे युद्ध करना है उन्हें मैं देखू ऐसी जगह मुझे ले चल के खड़ा कर दे बात की सूचक है कि युद्ध अर्जुन के लिए ऊपर से आया हुआ दायित्व है भीतर से आई हुई पुकार नहीं ऊपर से आई हुई मजबूरी है भीतर से आई हुई वृत्ति नहीं युद्ध एक व्यवस्था है मजबूरी लड़ना पड़ेगा इसलिए किससे लड़ना है इसे वो पूछ रहा है उनको मैं देख लू कौन कौन लड़ने को आतुर होकर आ गए हैं कौन कौन युद्ध के लिए तत्पर है उन्हें मैं देख लू जो आदमी स्वयं युद्ध के लिए तत्पर है उसे इसकी फिक्र नहीं होती कि दूसरा युद्ध के लिए तत्पर है या नहीं जो आदमी स्वयं युद्ध के लिए तत्पर है वो अंधा होता है वो दुश्मन को देखता नहीं वो दुश्मन को प्रोजेक्ट करता है वो दुश्मन को देखना नहीं चाहता उसे तो जो दिखाई पड़ता है वो दुश्मन होता है उसे दुश्मन को देखने की जरूरत नहीं वो दुश्मन निर्मित करता है वो दुश्मनी आरोपित करता है जब युद्ध भीतर होता है तो बाहर दुश्मन पैदा हो जाता है जब भीतर युद्ध नहीं होता तब जांच पड़ताल करनी पड़ती है कि कौन लड़ने को आतुर है कौन लड़ने को उत्सुक है तो अर्जुन कृष्ण को कहता है मुझे ऐसी जगह ऐसे परिप्रेक्ष्य के बिंदु पर खड़ा कर दें, जहां से मैं उन्हें देख लू जो लड़ने के लिए आतुर यहां इकट्ठे हो गए दूसरी बात जिससे लड़ना है उसे ठीक से पहचान लेना युद्ध का पहला नियम है जिससे भी लड़ना हो उसे ठीक से पहचान लेना युद्ध का पहला नियम है समस्त युद्धों का कैसे भी युद्ध हो जीवन के भीतरी या बाहरी शत्रु की पहचान युद्ध का पहला नियम है और युद्ध में केवल वे ही जीत सकते हैं जो शत्रु को ठीक से पहचानते हैं इसलिए आमतौर से जो युद्ध पिपासु है वो नहीं जीत पाता क्योंकि युद्ध पिपासा की धुएं में इतना घिरा होता है कि शत्रु को पहचानना मुश्किल हो जाता है लड़ने की आतुरता इतनी होती है कि किससे लड़ रहा है उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है और जिससे हम लड़ रहे हैं उसे न पहचानते हो तो हार पहले से ही निश्चित है इसलिए युद्ध के क्षण में जितनी शांति चाहिए विजय के लिए उतनी शांति किसी और क्षण में नहीं चाहिए युद्ध के क्षण में जितना साक्षी का भाव चाहिए विजय के लिए उतना किसी और क्षण में नहीं चाहिए ये अर्जुन ये कह रहा है कि अब मैं साक्षी होकर देख लू कि कौन कौन लड़ने को है उनका निरीक्षण कर लू उनको ऑब्जर्व कर लू ये थोड़ा विचार है जब आप क्रोध में होते हैं तब ऑब्जर्वेशन कम से कम रह जाता है जब आप क्रोध में होते हैं तब निरीक्षण की क्षमता बिल्कुल खो जाती है और जब क्रोध में होते हैं तब सर्वाधिक निरीक्षण की जरूरत है लेकिन बड़े मजे की बात है अगर निरीक्षण हो तो क्रोध नहीं होता और अगर क्रोध हो तो निरीक्षण नहीं होता ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते अगर एक व्यक्ति क्रोध में निरीक्षण को उत्सुक हो जाए तो क्रोध खो जाएगा अर्जुन क्रोध में नहीं इसलिए निरीक्षण की बात कह पा रहा है क्रोध की बात नहीं जैसे युद्ध बाहर बाहर है छू नहीं रहा है कहीं साक्षी होकर देख लेना चाहता है कौन कौन लड़ने आए कौन कौन आतुर है ये निरीक्षण की बात कीमती है और जब भी कोई व्यक्ति किसी भी युद्ध में जाए चाहे बाहर के शत्रुओं से और चाहे भीतर के शत्रुओं से तो निरीक्षण पहला सूत्र है राइट ऑब्जर्वेशन पहला सूत्र अगर भीतर के शत्रुओं से भी लड़ना हो तो राइट ऑब्जर्वेशन पहला सूत्र है ठीक से पहले देख लेना किससे लड़ना है क्रोध से लड़ना है तो क्रोध को देख लेना काम से लड़ना है तो काम को देख लेना लोभ से लड़ना है तो लोभ को देख लेना बाहर भी लड़ने जाए तो पहले बहुत ठीक से देख लेना कि किससे लड़ रहे हैं वो कौन है इसका पूरा निरीक्षण तभी संभव है जब साक्षी होने की क्षमता अन्यथा संभव नहीं इसलिए गीता अब शुरू होने के करीब आ रही है उसकी उसकी रंगमंच तैयार हो गई है लेकिन इस सूत्र को देखकर लगता है तो अगर आगे की गीता पता भी ना हो तो जो आदमी निरीक्षण को समझता है वो इतने सूत्र पर भी कह सकता है कि अर्जुन का लड़ना मुश्किल पड़ेगा यह आदमी लड़ना सकेगा इसको लड़ने में कठिनाई आने ही वाली क्योंकि जो आदमी निरीक्षण को उत्सुक है वो आदमी लड़ने में मुश्किल पाएगा ये जब देखेगा तो लड़ना पाएगा लड़ने के लिए आंखें बंद चाहिए लड़ने के लिए जूझ जाना चाहिए निरीक्षण की सुविधा नहीं होनी चाहिए गीता ना भी पता हो आगे तो जो आदमी निरीक्षण के तत्व को समझेगा वो इसी सूत्र पर कह सकेगा कि ये आदमी भरोसे का नहीं है ये आदमी युद्ध में काम नहीं पड़ेगा ये आदमी युद्ध से हट सकता है क्योंकि जब देखेगा तो सब इतना व्यर्थ मालूम पड़ेगा जो भी निरीक्षण करेगा तो सब इतना फ्यूटाइल इतना व्यर्थ मालूम पड़ेगा कि वो कहेगा हट जाऊं ये अर्जुन जो बात कह रहा है वो बात इसके चित्र की बड़ी प्रतीक है ये अपने चित्त को इस सूत्र में साफ किए दे रहा है ये ये नहीं कह रहा है कि मैं युद्ध को आतुर हूं मेरे साथ ही मुझे उस जगह ले चलो जहां से मैं दुश्मनों का विनाश ठीक से कर सकू ये ये नहीं कह रहा कहना यही चाहिए ये ये कह रहा है कि मुझे उस जगह ले चलो जहां से मैं देख सकूं कि कौन कौन लड़ने आए कितने आतुर हैं मैं निरीक्षण कर सकू ये निरीक्षण बता रहा है कि यह आदमी विचार का आदमी है और विचार का आदमी दुविधा में पड़ेगा या तो युद्ध वेलोक कर सकते हैं जो विचारहीन है भीम की तरह दुर्योधन की तरह या युद्ध वेलोक कर सकते हैं जो निर्विचार है कृष्ण की तरह विचार है बीच में ये तीन बातें विचारहीन विचार के पहले की अवस्था है युद्ध बहुत आसान है युद्ध के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं ऐसी चित्त दशा में आदमी युद्ध में होता ही है वो प्रेम भी करता है तो प्रेम उसका युद्ध ही सिद्ध होता है वो प्रेम भी करता है तो अंततः घृणा ही सिद्ध होती है वो मित्रता भी बनाता है तो सिर्फ शत्रुता की एक सीढ़ी सिद्ध होती है क्योंकि शत्रु बनाने के लिए पहले मित्र तो बनाना जरूरी होता ही है बिना मित्र बनाए शत्रु बनाना मुश्किल है विचारहीन चित्त मित्रता भी बनाता है तो शत्रुता ही निकलती है युद्ध स्वाभाविक है दूसरी सीढ़ी विचार की है विचार सदा डवाडोल विचार सदा कंपित विचार सदा वेवरिंग है दूसरी सीढ़ी पर अर्जुन है वो कहता है निरीक्षण कर लू देख लू समझ लू फिर युद्ध में उतरे कभी कोई दुनिया में देख समझ के युद्ध में उतरा है देख समझ के तो युद्ध से भागा जा सकता है देख समझ के युद्ध में उतरा नहीं जा सकता और तीसरी सीढ़ी पर कृष्ण है वो निर्विचार की वहां भी विचार नहीं है लेकिन वो विचारहीनता नहीं है थॉट लेसनेस और नो थॉट विचारहीनता और निर्विचार एक से मालूम बनमें बुनियादी फर्क है विचार निर्विचार वो है जो विचार की व्यर्थता को जान के ट्रांसेंड कर गया पार चला गया विचार सब चीजों की व्यर्थता बतलाता है जीवन की भी प्रेम की भी परिवार की भी धन की भी संसार की भी युद्ध की भी विचार सब चीजों की व्यर्थता बतलाता है लेकिन अगर कोई विचार करता ही चला जाए तो अंत में विचार विचार की भी व्यर्थता बतला देता है और तब आदमी निर्विचार हो जाता है फिर निर्विचार में सब ठीक वैसा ही हो जाता है संभव जैसा विचारहीन को संभव था लेकिन क्वालिटी गुण बिल्कुल बदल जाता है एक छोटा बच्चा जैसे होता है जब कोई संतत्व को उपलब्ध होता है बुढ़ापे तक तब फिर छोटे बच्चे जैसा हो जाता है लेकिन छोटे बच्चे और संतत्व में ऊपरी ही समानता होती है संत की आंखे भी छोटे बच्चे की तरह बोली हो जाती लेकिन छोटे बच्चे में अभी सब दबा पड़ा है अभी सब निकलेगा इसलिए छोटा बच्चा तो एक वालकनु एक ज्वालामुखी अभी फूटा नहीं है बस इतना ही है उसकी निर्दोषता उसकी इनोसेंस ऊपर ऊपर है भीतर तो सब तैयार है बीज बन रहे हैं, फूट रहे हैं। अभी काम आएगा क्रोध आएगा शत्रुता आएगी सब आएगा अभी सब की तैयारी चल रही है। छोटा बच्चा तो सिर्फ टाइम बॉम्ब है अभी समय लेगा और फूट पड़ेगा लेकिन संत पार जा चुका वो सब जो भीतर बीच फूटने थे फूट गए और हो गए और गिर गए अब कुछ भी भीतर शेष नहीं बचा अब आंखें फिर सरल हो गई है अब फिर सब निर्दोष हो गया है। इसलिए जीसस ने कहा है किसी ने पूछा जीसस से कि कौन तुम्हारे स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होगा तो जीसस ने कहा कि वे जो बच्चों की भांति हैं। जीसस ने नहीं कहा कि जो बच्चे हैं क्योंकि बच्चे नहीं प्रवेश कर सकते जो बच्चों की भांति है अर्थात जो बच्चे नहीं है एक बात तो पक्की हो गई जो बच्चे नहीं है लेकिन बच्चों की भांति है बच्चे तो प्रवेश करें तब तो कोई कठिनाई नहीं सभी प्रवेश कर जाएंगे नहीं बच्चे प्रवेश नहीं करेंगे लेकिन जो बच्चों की बाती है जो पार हो गए इसलिए अज्ञानी और परम ज्ञानी में बड़ी समानता है अज्ञानी जैसा ही सरल हो जाता है परम ज्ञानी लेकिन अज्ञानी की सरलता के भीतर जटिलता पूरी छिपी रहती है कभी भी प्रकट होती रहती है परम ज्ञानी की सब जटिलता खो गई होती है जो विचारहीन है उसमें विचार की शक्ति पड़ी रहती है वो विचार कर सकता है करेगा जो निर्विचार है वो विचार के अतिक्रमण में हो गया वो ध्यान में पहुंच गया समाधि में पहुंच गया जो कठिनाई पूरी गीता में उपस्थित होगी ये जो पूरा भीतर का अंतर्द्वंद उपस्थित होगा अर्जुन दो तरह से युद्ध में जा सकता है या तो वो विचारहीन हो जाए नीचे उतर आए वहाँ खड़ा हो जाए जहाँ दुर्योधन और भीम खड़े तो युद्ध में जा सकता है और या फिर वो वहाँ पहुंच जाए जहाँ कृष्ण खड़े है निर्विचार हो जाए तो युद्ध में जा सकता है अगर अर्जुन अर्जुन ही रहे मध्य में ही रहे विचार में ही रहे तो वो जंगल जा सकता है युद्ध में नहीं जा सकता है तो पलायन करेगा वो भाग्य का कृपया परिष्ट शीद्रवी दृष्टेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सु सीदे मम गात्राणी मुख परिशुष्युश्च शरी महर्ष जायते अर्जुन युद्ध से पीड़ित नहीं है युद्ध विरोधी भी नहीं हिंसा के संबंध में उसकी कोई अरुचि भी नहीं है। उसके सारे जीवन का शिक्षण उसके सारे जीवन का संस्कार हिंसा और युद्ध के लिए लेकिन ये समझने जैसी बात है कि जितना ही हिंसक चित्त हो उतना ही ममत्व से भरा हुआ चित्त भी होता है। हिंसा और ममत्व साथ ही साथ जीते हैं अहिंसक चित्त ममत्व के भी बाहर हो जाता है असल में जिसे अहिंसक होना हो उसे मेरे का भाव ही छोड़ देना पड़ता है मेरे का भाव ही हिंसा है क्योंकि जैसे ही मैं कहता हूं मेरा वैसे ही जो मेरा नहीं है वो पृथक होना शुरू हो जाता है जैसे ही किसी को मैं कहता हूं मित्र वैसे ही किसी को मैं शत्रु निर्मित करना शुरू कर देता हूं जैसे ही मैं सीमा खींचता हूं अपनों की वैसे ही मैं पराओ की सीमा भी खींच देता हूं समस्त हिंसा अपने और पराए के बीच खींची गई सीमा से पैदा होती इसलिए अर्जुन ंग शिथिल हो गए इसलिए नहीं कि वो युद्ध से विरक्त हुआ इसलिए नहीं कि उसे होने वाली हिंसा में कुछ बुरा दिखाई पड़ा इसलिए नहीं कि अहिंसा का कोई आकस्मिक आकर्षण उसके मन में जन्म गया बल्कि इसलिए कि हिंसा के ही दूसरे पहलू ने उसके भीतर से हिंसा के ही गहरे पहलू ने हिंसा के ही बुनियादी आधार ने उसके चित्त को पकड़ लिया ममत्व ने उसके चित्त को पकड़ लिया ममत्व हिंसा ही है इसे न समझेंगे तो फिर पूरी गीता को समझना कठिन हो जाएगा जो इसे नहीं समझ सके उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन अहिंसा की तरफ झुकता था कृष्ण ने उसे हिंसा की तरफ झुकाया जो अहिंसा की तरफ झुकता हो उसे कृष्ण हिंसा की तरफ झुकाना नहीं चाहेंगे जो अहिंसा की तरफ झुकता हो उसे कृष्ण चाहे भी हिंसा की तरफ झुकाना तो भी न झुका पाएंगे लेकिन अर्जुन अहिंसा की तरफ रत्ती भर नहीं झुक रहा है अर्जुन का चित्र हिंसा के गहरे आधार पर जाके अटक गया वो हिंसा का ही आधार है उसे दिखाई पड़े अपने ही लोग परिजन, संबंधी काश वहां परिजन और संबंधी न होते तो अर्जुन भेड़ बकरियों की तरह लोगों को काट सकता था अपने थे इसलिए काटने में कठिनाई मालूम पड़ी पराये होते तो काटने में कोई कठिनाई न मालूम पड़ती और अहिंसा केवल उसके ही चित्त में पैदा होती है जिसका अपना पराया मिट गया हो अर्जुन ये जो संकटग्रस्त हुआ उसका चित्त ये अहिंसा की तरफ आकर्षण से नहीं हिंसा के ही मूल आधार पर पहुंचने के कारण स्वभावतः इतने संकट के क्षण में इतने क्राइसिस के मूमेंट में हिंसा की जो बुनियादी आधारशिला थी वो अर्जुन के सामने प्रकट हुई अगर पराये होते तो अर्जुन को पता भी न चलता कि वो हिंसक है उसे पता भी न चलता कि उसने कुछ बुरा किया उसे पता भी न चलता कि युद्ध अधार्मिक है उसके गात शिथिल न होते बल्कि परायों को देखकर उसके गात और तन जाते उसकी उसका धनुष पर वाण आ जाता उसके मन पर तलवार आ जाती वो बड़ा प्रफुल्लित होता लेकिन वो एकदम उदास हो गया इस उदासी में उसे अपने चित्त की हिंसा का मूल आधार दिखाई पड़ा उसे दिखाई पड़ा इस संकट के क्षण में उसे ममत्व दिखाई पड़ा ये बड़े आश्चर्य की बात है कि अक्सर हम अपने चित्त की गहराइयों को केवल संकट के क्षणों में ही देख पाते साधारण क्षणों में हम चित्त की गहराइयों को नहीं देख पाते साधारण क्षणों में हम साधारण जीते हैं असाधारण क्षणों में जो हमारे गहरे से गहरे में छिपा है वो प्रकट होना शुरू हो जाता अर्जुन को दिखाई पड़ा मेरे लोग युद्ध की विभत्ता ने युद्ध की संनिकटता ने बस अब युद्ध शुरू होने को है तब उसे दिखाई पड़ा मेरे लोग काश अर्जुन ने कहा होता युद्ध व्यर्थ है हिंसा व्यर्थ है तो गीता की किताब निर्मित ना होती लेकिन उसने कहा अपने ही लोग इकट्ठे उनके काटने के विचार से ही मेरे अंग शिथिल हुए जाते असल में जिसने अपने जीवन के भवन को अपनों के ऊपर बनाया है उन्हें काटते क्षण में उसके अंग शिथिल हों, यह बिल्कुल स्वाभाविक है मृत्यु होती है पड़ोस में छूती नहीं मन को कहते हैं बेचारा मर गया घर में होती है तब इतना कह के नहीं निपट पाते छूती है क्योंकि जब घर में होती है अपना कोई मरता है तो हम भी मरते हैं। हमारा भी एक हिस्सा मरता है हमारा भी इन्वेस्टमेंट था उस आदमी में हम भी उसमें कुछ लगाए थे उसकी जिंदगी से हमें भी कुछ मिलता था हमारे मन के भी किसी कोने को उस आदमी ने भरा था पत्नी मरती है तो पत्नी ही नहीं मरती पति भी मरता है सच तो यह है कि पत्नी के साथ ही पति पैदा हुआ था उसके पहले पति नहीं था पत्नी मरती है तो पति भी मरता है बेटा मरता है तो मां भी मरती है क्योंकि बेटे के पहले मां नहीं थी मां बेटे के जन्म के साथ ही हुई थी जब बेटा जन्मता है तो एक तरफ बेटा जन्मता है दूसरी तरफ मां भी जन्मती है और जब बेटा मरता है तो एक तरफ बेटा मरता है दूसरी तरफ मां भी मरती जिसे हमने अपना कहा है उसमें हम जुड़े हम भी मरते अर्जुन ने जब देखा कि अपने ही सब इकट्ठे हैं तो अर्जुन को अगर अपना ही आत्मघात सुसाइड दिखाई पड़ा हो तो आश्चर्य नहीं अर्जुन घबराया नहीं दूसरों की मृत्यु से अर्जुन घबराया आत्मघात की संभावना से उसे लगा सब अपने मर जाएं तो मैं बचूंगा कहा ये थोड़ा सोचने जैसा है हमारा मैं हमारे अपनों के जोड़ का नाम है जिसे हम मैं कहते हैं वो मेरों के जोड़ का नाम है अगर मेरे सब मेरे विदा हो जाएं तो मैं खो जाऊंगा मैं बच नहीं सकता ये मेरा मैं कुछ मेरे पिता से कुछ मेरी मां से कुछ मेरे बेटे से कुछ मेरे मित्र से इन सब से जुड़ा है आश्चर्य तो यह है कि जिन्हें हम अपने कहते हैं उनसे ही नहीं जुड़ा जिन्हें हम पराये कहते हैं उनसे भी जुड़ा है परिधि के बाहर लेकिन उनसे भी जुड़ा है तो जब मेरा शत्रु मरता है तब भी थोड़ा मैं मरता हूं क्योंकि मैं फिर वही नहीं हो सकूंगा जो मेरे शत्रु के होने पर मैं था शत्रु भी मेरी जिंदगी को कुछ देता था मेरा शत्रु था होगा शत्रु मेरा शत्रु था उससे भी मेरे मैं का संबंध उसके बिना मैं फिर अधूरा और खाली हो जाऊंगा अर्जुन को दूसरों का घात होगा ऐसा दिखाई पड़ता तो बात और थी अर्जुन को बहुत गहरे में दिखाई पड़ा कि ये तो मैं अपनी ही आत्महत्या करने को उत्सुक हुआ हूं ये तो मैं ही मरूंगा मेरे मर जाएंगे तो मेरे होने का क्या अर्थ है जब मेरे ही न होंगे तो मुझे सब मिल जाए तो भी व्यर्थ ये भी थोड़ा सोचने जैसा है हम अपने लिए जो कुछ इकट्ठा करते हैं वो अपने लिए कम अपनों के लिए ज्यादा होता है जो मकान हम बनाते हैं वो अपने लिए कम अपनों के लिए ज्यादा होता है उन अपनों के लिए भी जो साथ रहेंगे और उन अपनों के लिए भी जो देखेंगे और प्रशंसा करेंगे और उन पराये अपनों के लिए भी जो जलेंगे और ईर्षा से भरेंगे अगर इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ भवन भी मेरे पास रह जाए और अपने न रह जाएं मित्र भी नहीं शत्रु भी नहीं तो अचानक मैं पाऊंगा वो भवन चोपड़ी से भी बदतर हो गया है क्योंकि वो भवन एक एक दिखावा था उस भवन के माध्यम से अपनों को पराओं को मैं प्रभावित कर रहा था वो भवन तो सिर्फ प्रभावित करने की एक व्यवस्था थी अब मैं किसे प्रभावित करूं आप जो कपड़े पहनते हैं वो अपने शरीर को ढकने को कम दूसरे की आंखों को झपने को ज्यादा अकेले में सब बेमानी हो जाता है आप जो सिंहासनों पर चढ़ते हैं वो सिंहासनों पर बैठने के आनंद के लिए कम क्योंकि कोई सिंहासन पर बैठकर कभी किसी आनंद को उपलब्ध नहीं हुआ पर अपनों पराओं में जो हम सिंहासन पे चढ़ के जो करिश्मा जो चमत्कार पैदा कर पाते हैं उसके लिए ज्यादा सिंहासन पर बैठे आप रह जाए और नीचे से लोग खो जाए अचानक आप पाएंगे सिंहासन पर बैठे होना हास्यास्पद हो गया उतर आएंगे फिर शायद दोबारा नहीं चढ़ेंगे अर्जुन को लगा उस क्षण में कि अपने ही इकट्ठे हैं दोनों तरफ मरेंगे अपने ही अगर जीत भी गया तो जीत का प्रयोजन क्या है जीत के लिए जीत नहीं चाही जाती जीत रस है अपनों और पराओं के बीच जो अहंकार भरेगा उसका साम्राज्य मिलेगा क्या होगा अर्थ कोई अर्थ ना हो ये जो अर्जुन के मन में विषाद घिर गया इसे ठीक से समझ लेना चाहिए यह विषाद ममत्व का है यह विषाद हिंसक चित्त का है और इस विषाद के कारण ही कृष्ण को इतने धक्के देने पड़े अर्जुन को अर्जुन की जगह महावीर जैसा व्यक्ति होता तो बात उसी वक्त खत्म हो गई होती ये बात आगे नहीं चल सकती थी अगर महावीर जैसा व्यक्ति होता तो शायद ये बात उठ भी नहीं सकती थी महावीर जैसा व्यक्ति होता तो कृष्ण एक शब्द भी उस व्यक्ति से न बोले होते बोलने का कोई अर्थ न था बात समाप्त ही हो गई होती ये गीता कृष्ण ने कही कम अर्जुन ने कहलवाई ज्यादा है इसका असली आथर लेखक कृष्ण नहीं है इसका असली लेखक अर्जुन है ये अर्जुन की ये चित्त दशा आधार बनी और कृष्ण को साफ दिखाई पड़ रहा है कि हिंसक अपनी हिंसा के पूरे दर्शन को उपलब्ध हो गया और अब हिंसा से भागने की जो बातें कर रहा है उनका कारण भी हिंसक चित्त है अर्जुन की दुविधा अहिंसक की हिंसा से भागने की दुविधा नहीं अर्जुन की दुविधा हिंसक की हिंसा से ही भागने की दुविधा है इस सत्य को ठीक से समझ लेना जरूरी है ये ममत्व हिंसा ही है लेकिन गहरी हिंसा है दिखाई नहीं पड़ती जब मैं किसी को कहता हूं मेरा तो प्रजेशन शुरू हो गया मालकियत शुरू हो गई मालकियत हिंसा का एक रूप पति पत्नी से कहता है मेरी मालिकियत शुरू हो गई पत्नी पति से कहती है मेरे मालिकियत शुरू हो गई और जब भी हम किसी व्यक्ति के मालिक हो जाते हैं तभी हम उस व्यक्ति की आत्मा का हनन करते हैं। हमने मार डाला उसे हमने तोड़ डाला उसे असल में हम उस व्यक्ति के साथ व्यक्ति की तरह नहीं वस्तु की तरह व्यवहार कर रहे हैं अब कुर्सी मेरी जिस अर्थ में होती है उसी अर्थ में पत्नी मेरी हो जाती है मकान मेरा जिस अर्थ में होता है उसी अर्थ में पति मेरा हो जाता है स्वभावतः इसलिए जहां जहां मेरे का संबंध है वहां वहां प्रेम फलित नहीं होता सिर्फ कलह ही फलित होती इसलिए दुनिया में जब तक पति पत्नी मेरे का दावा करेंगे बाप बेटे मेरे का दावा करेंगे तब तक दुनिया में बाप बेटे पति पत्नी के बीच कलह ही चल सकती मैत्री नहीं हो सकती मेरे का दावा मैत्री का विनाश मेरे का दावा चीजों को उल्टा ही कर देता है सब हिंसा हो जाती मैंने सुना एक आदमी ने शादी की है लेकिन पत्नी बहुत पढ़ी लिखी नहीं मन में बड़ी इच्छा है कि पत्नी कभी पत्र लिखे घर से बाहर पति गया है तो उसे समझा कर गया है थोड़ा लिख लेती है समझा के गया है क्या क्या लिखना सभी पति पत्नी एक दूसरे को समझा रहे हैं क्या क्या लिखना तो उसने लिखा है ऊपर लिखना प्राणों से प्यारे कभी ऐसा होता नहीं नीचे लिखना चरणों की दासी पत्नी का पत्र तो मिला लेकिन कुछ भूल हो गई उसने ऊपर लिखा चरणों के दास और नीचे लिखा प्राणों की प्यासी जो नहीं लिखते हैं उनकी स्थिति भी ऐसी ही है जो बिल्कुल ठीक ठीक लिखते हैं उनकी स्थिति भी ऐसी ही है जहां आग्रह है मालकियत का वहां हम सिर्फ घृणा ही पैदा करते हैं और जहां घृणा है वहां हिंसा आई इसलिए हमारे सब संबंध हिंसा के संबंध हो गए हमारा परिवार हिंसा का संबंध होकर रह गया है ये जो अर्जुन को दिखाई पड़ा मेरे सब मिट जाएंगे तो मैं कहा मेरों को मिटाकर जीत का साम्राज्य का क्या अर्थ है? इसमें वो अहिंसक नहीं हो गया है अन्यथा कृष्ण आशीर्वाद देते और कहते विदा हो जा बात समाप्त हो गई लेकिन कृष्ण देख रहे हैं कि हिंसक वो पूरा है मैं और ममत्व की बात कर रहा है इसलिए अहिंसा झूठी जो मैं की बात कर रहा हो और अहिंसा की बात कर रहा हो तो जानना कि अहिंसा झूठी है क्योंकि मैं के आधार पर अहिंसा का फूल खिलता ही नहीं मेरे के आधार पर अहिंसा के जीवन का कोई विकास ही नहीं होता मनुष्य के सामने द्वंद्वात्मक तनाव बार बार आता रहता है इस द्वंद्व भरी दशा को पार करने के लिए मूल आधार कौन सा होना चाहिए और इस दशा को हम विकासोन्मुख किस तरह बनाए अर्जुन के लिए भी यही सवाल है इस सवाल को आम तौर से आदमी जैसा हल करता है वैसा ही अर्जुन भी करना चाहता है द्वंद्व मनुष्य का स्वभाव है मनुष्य का आत्मा का नहीं शरीर का नहीं मनुष्य का द्वंद्व स्वभाव है द्वंद्व को अगर जल्दबाजी से हल करने की कोशिश की तो पशु की तरफ वापस लौट जाना रास्ता है शीघ्रता की तो पीछे लौट जाए वो परिचित रास्ता है वहां वापस जाया जा सकता है द्वंद से गुजरना ही तपश्चर्या है धैर्य से द्वंद को झेलना ही तपश्चर्या है और द्वंद्व को झेलकर ही व्यक्ति द्वंद्व के पार होता है इसलिए कोई जल्दी से निश्चय कर ले सिर्फ द्वंद्व को मिटाने के लिए तो उसके निश्चय काम के नहीं है वो नीचे गिर जाएगा वो वापस गिर रहा है पशु बहुत निश्चयात्मक है पशुओं में डाउट नहीं है बड़े निश्चय में जी रहे हैं बड़े विश्वासी है, बड़े आस्तिक मालूम होते हैं। पर उनकी आस्तिकता आस्तिकता नहीं है क्योंकि जिसने नास्तिकता नहीं जानी उसकी आस्तिकता का अर्थ कितना है और जिसने नहीं कहने का कष्ट नहीं जाना वो हां कहने के आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकता है और जिसने संदेह नहीं किया उसकी श्रद्धा दो कोड़ी की है लेकिन जिसने संदेह किया और जो संदेह को जिया और संदेह के पार हुआ उसकी श्रद्धा का कुछ बल है उसकी श्रद्धा की कोई प्रमाणिकता है तो एक तो रास्ता ये है कि जल्दी कोई निश्चय कर ले और निश्चय करने के बहुत रास्ते आदमी पकड़ लेता है किसी शास्त्र को पकड़ ले तो निश्चय हो जाएगा शास्त्र निश्चय की भाषा में बोल देगा कि ऐसा ऐसा करो और विश्वास करो जिसने शास्त्र पकड़ के निश्चय किया उस आदमी ने अपने मनुष्य होने से इंकार कर दिया उसे एक अवसर मिला था विकास का उसने खो दिया गुरु को पकड़ लो जिसने गुरु को पकड़ लिया उसने अवसर खो दिया एक संकट था जिसमें बेसहारा गुजरने के लिए परमात्मा ने उसे छोड़ा था उसने उस संकट से बचाव कर लिया वो संकट से बिना गुजरे रह गया और आग में गुजरता तो सोना निखरता वो आग में गुजरा ही नहीं वो गुरु की आग में हो गया तो सोना निखरेगा भी नहीं निश्चय करने को आपसे नहीं कहता आप निश्चय करोगे कैसे जो आदमी द्वंद्व में है उसका निश्चय भी द्वंद्व से भरा होगा जब द्वंद में है तो निश्चय करेंगे कैसे द्वंद से भरा आदमी निश्चय नहीं कर सकता करना भी नहीं चाहिए द्वंद्व को जिए, द्वंद्व में तपे, द्वंद में मरे और खपे द्वंद्व को भोगे द्वंद्व की आग से भागे मत क्योंकि जो आग दिखाई पड़ रही है उसी में कचरा जलेगा और सोना बचेगा द्वंद्व से गुजरे द्वंद को नियति समझे वो मनुष्य की डेस्टनी वो उसका भाग्य उससे गुजरना ही होगा उसे जिए जल्दी ना करें निश्चय जल्दी ना करें हाँ द्वंद से गुजरे तो निश्चय आएगा द्वंद से गुजरे तो श्रद्धा आएगी लाननी पड़ेगी लाई गई श्रद्धा का कोई भी मूल्य नहीं क्योंकि जो श्रद्धा लानी पड़ी है उसका मतलब ये है कि अभी आने के योग मनना बना था जल्दी ले आए जो श्रद्धा बनानी पड़ी है उसका अर्थ ही है कि पीछे द्वंदग्रस्त मन है वो भीतर जिंदा रहेगा ऊपर से पर श्रद्धा की हो जाएगी वो ऊपर ऊपर काम देगी समय पर काम नहीं देगी जब कठिन समय होगा मौत सामने खड़ी होगी तो बहुत पक्का विश्वास कर लिया था कि आत्मा अमर है जब गीता पढ़ते थे तब पक्का विश्वास रहा था जब रोज सुबह मंदिर जाते थे तब पक्का था कि आत्मा अमर है और जब डॉक्टर पास खड़ा हो जाएगा उसका चेहरा उदास दिखाई पड़ेगा और घर के लोग भागने दौड़ने लगेंगे और नाड़ी की गति गिरने लगेगी तब अचानक पता चलेगा कि पता नहीं आत्मा अमर है या नहीं क्योंकि लाख कहे गीताएं उनके कहने से आत्मा अमर नहीं हो सकती आत्मा अमर है इसलिए वे कहती हैं ये दूसरी बात लेकिन उनके कहने से आत्मा नहीं हो सकती और आप किसी को मान लें इससे कुछ होने वाला नहीं हां द्वंद से गुजरे पीड़ा को झेलें वो अवसर है उससे बचने की कोशिश मत करें अर्जुन भी बचने की कोशिश कर रहा है लेकिन कृष्ण उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहे वो पूरे द्वंद को खींचते हैं अन्यथा कृष्ण कहते कि बेफिक्र हो मैं सब जानता हूं बेकार की बातचीत मत कर मुझ पे श्रद्धा रख और कुंजा ऐसा भी कह सकते थे इतनी लंबी गीता कहने की जरूरत ना थी इतनी लंबी गीता अर्जुन के द्वंद के प्रति बड़ा सम्मान है और मजा है कि अर्जुन बार बार वही पूछता है और कृष्ण की ये नहीं कहते कि ये तो तू पूछ चुका फिर वही पूछता है फिर वही पूछता है इस सारा का सारा पूरे के पूरे प्रश्न अंदर अर्जुन के अलग अलग नहीं है सिर्फ शब्दावली अलग है बात वो वही पूछ रहा है उसका द्वंद बार बार लौट आ रहा है कृष्ण उससे ये नहीं कहते कि चुप अश्रद्धा करता है विश्वास और श्रद्धा में बड़ा फर्क है विश्वास वो है जो हम संदेह को हल किए बिना ऊपर से आरोपित कर लेते हैं। श्रद्धा वो है जो संदेह के गिर जाने से फलित होती है श्रद्धा संदेह की ही यात्रा से मिली मंजिल है विश्वास संदेह के भय से पकड़ लिए गए अंधे आधार है तो मैं कहूंगा जिए द्वंद को तीव्रता से जिए इंटेंसिटी से जिए धीरे धीरे जियेगे तो बहुत समय लगेगा कुनकुनी आंच में डाल देंगे सोने को तो निखरने में जन्म लग सकते हैं तीव्रता से जिए द्वंद मनुष्य का अनिवार्य परीक्षण है जिससे वो परमात्मा तक पहुंचने की योग्यता का निर्णय दे पाता है जिये भागें मत एस्केप ना करें कंसोलेशन मत खोजें शांत बनाए मत बनाएं। जाने की यही है नियति द्वंद है। लड़ें, तीव्रता से उतरें इस द्वंद में क्या होगा इसका परिणाम इसके दो परिणाम होंगे जैसे ही कोई व्यक्ति अपने चित्त के द्वंद में पूरी तरह उतरने को राजी हो जाता है वैसे ही उस व्यक्ति के भीतर एक तीसरा बिंदु भी पैदा हो जाता है दो के अलावा तीसरी ताकत भी पैदा हो जाती है जैसे ही कोई व्यक्ति अपने द्वंद को जीने के लिए राजी होता है वैसे ही उसके भीतर दो नहीं तीन शुरू हो जाते हैं दी थर्ड फोर्स वो जो निर्णय करती है कि जिएंगे द्वंद्व को वो द्वंद्व के बाहर है वो द्वंद्व के भीतर नहीं जो व्यक्ति अपने भीतर तीसरी शक्ति को खोज लेता है वो इस सारे जगत में भी तीसरी शक्ति को तत्काल देखने में समर्थ हो जाता है आप द्वंद्व को ही देख रहे हैं लेकिन यह ख्याल नहीं है कि जो द्वंद को देख रहा है और समझ रहा है वो द्वंद्व में नहीं हो सकता वो द्वंद के बाहर ही होगा अगर दो लड़ रहे हैं आपके भीतर तो निश्चित ही आप उन दोनों के बाहर है अन्यथा देखेंगे कैसे अगर उन दोनों में से एक में जुड़े होते तब तो एक से आपका तादात्म हो गया होता और दूसरे से आप अलग हो गए होते लेकिन आप कहते हैं द्वंद्व हो रहा है मेरा बाया और दाया हाथ लड़ रहा है मेरे बाया और दाएं हाथ लड़ पाते हैं क्योंकि इन बाएं और दाए हाथ के पीछे मैं एक तीसरी ताकत हूं अगर मैं बाया हाथ हूं तो दाए हाथ से मेरा क्या आंतरिक द्वंद्व है वो पराया हो गया अगर मैं दाया हाथ नहीं बाया हाथ हूँ तो दाया हाथ पराया हो गया आंतरिक द्वंद कहाँ है आंतरिक द्वंद इसीलिए है कि एक तीसरा भी है जो देख रहा है जो कह रहा है कि मन में बड़ा द्वंद है। मन कभी ये कहता है मन कभी वो कहता है लेकिन जो मन के द्वंद के संबंध में कह रहा है ये कौन है द्वंद में उतरे और इस तीसरे को पहचानते जाएं जैसे जैसे द्वंद में उतरेंगे ये तीसरा साक्षी ये विटनेस दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा और जिस दिन ये तीसरा दिखाई पड़ा उसी दिन द्वंद से विदा होना शुरू हो जाएंगे तीसरा नहीं दिखाई पड़ता इसलिए द्वंद है तीसरा दिखाई पड़ता है तो जोड़ शुरू हो जाता है पर द्वंद से भागे मत। द्वंद की प्रक्रिया अनिवार्य है उससे ही गुजरकर वो जो द्वंद के पार है ट्रांसेंडेंटल है उसे पाया जाता है पूरी गीता उस तीसरे बिंदु पर ही खींचने की कोशिश है अर्जुन को पूरे समय अर्जुन को खींचने की चेष्टा कृष्ण की यही है कि वो तीसरे को पहचान ले वो तीसरे को पहचान ले तीसरे की पहचान के लिए सारा श्रम है वो तीसरा सबके भीतर है और सबके बाहर भी है लेकिन जब तक भीतर ना दिखाई पड़े तब तक बाहर दिखाई नहीं पड़ सकता है भीतर दिखाई पड़े तो बाहर वही वही दिखाई पड़ने लगता है